अभी ये यहाँ दिल्ली में एक दफे जो तो मैंने आपको कहा था कि हम हिंदू धर्म को सुरक्षित नहीं रख सकेंगे अगर हिंदू ऐसा करें कि चलो हम मस्जिदों को उठा दें क्योंकि मुसलमान मंदिरों को उठाते हैं उसमें तो मेरे दिल में नहीं मुसलमानों से मैंने काफ़ी झगड़ा भी किया कि क्या इस्लाम को आप बचा सकते हैं हिंदू ने कोई गुना किया है कि वो ईश्वर को मानते हैं उसकी पूजा करते हैं तो ईश्वर पूर्व में पूजा करते हैं आप लोग पश्चिम में करते हैं वो पश्चिम पूर्व भी तो एक सापेक्ष शब्द है एक जगह पर तो बैठो और काबा का ख्याल करो तो, तो वहां से काबा पश्चिम है वही काबा पूर्व में चला जाएगा अगर उस बगल बैठो तो, तो वही कहें कि यूरोप में लोग रहते हैं तो यूरोप के लोग काबा को कहा से पश्चिम से पूजेंगे तो क्या वहाँ भी पूर्व में रहेंगे नहीं पूर्व में रहेगा तो पश्चिम में काबा नहीं है अगर पश्चिम में पूजा करते हैं तो रविशा मेरी भी आ जाता है ऐसी बात घटना इसी है लेकिन यहाँ तो हम तो पूर्व में रहते हैं ना पूर्व में रहते हैं इसलिए काबा वहाँ है तो हम हमारा तो ऐसा है कि ना कि अच्छा सूर्य जिस और है इस और पूजा कर हम करते हैं तो इसलिए कोई हिन्दु ने गुना किया या तो मैं जिसमें पूजा करता हूँ उसका नाम मंदिर है और वहाँ में मूर्तियाँ रखता है लेकिन मूर्तियों की पूजा नहीं करता हूँ मूर्तियों के मार्फ़त भगवान की मैं पूजा करता हूँ तो मैं गुना करता हूँ क्या लेकिन मानो एक वक्त कि वो पत्थर है वही मेरा भगवान है है तो उसमें आपको क्या करना है और आपको ऐसा कहाँ सिखाया है कि जो मैं पत्थर की पूजा करता हूँ इसलिए आप पत्थर को को वहाँ से कहीं भी या तो पत्थर को पलीट करें या तो मुझको मार डाले वो इस्लाम नहीं है इस्लाम उसका तो नाम ही ये है कि शांति का धर्म है उसको इस तरह से गुंडा का धर्म क्यों बनाते हैं तो वो मैं किस मुझसे कहूंगा एक हिंदू की हैसियत से मुसलमानों को अगर मैं उनकी मस्जिद परेशान किया दिल्ली तो में हो सकता है प्यार